श्री श्रीरामकृष्णकथामृत सप्तम परेद श्रीरामकृष्णो हरिकर्तनानंदन हरिभक्तिद्या सभायां रामचंद्रवाटिकायाचरामकृष्ण प्रभु श्रीरामकृष्ण कलिकाता कासारीपाड़ास्थिता हरिभक्तिदिन्या सुभागमनं वैसाकस्य एक सप्तमी सभा शुभागम रविवासर वैसाखिशक्तमी त्यशीतुतर शतम ख्रीष्टाब्दीय दिवस अद सभाया वार्षित्सव मनोहर साई महोदयस्य कीर्तन प्रचल मनाक्ष चर विशेष विषयकर्तन प्रचल सखिभ श्रीमती उच्यते कथम अभिमती असी किंतर्या कृष्णसुख ना श्रीमती कथयती चंद्रवलिकु गमनाथ न तत्र त्र सातु सेवा न जानी परवर्तनी रविवार त्र्यशीतुतरादश्टाब्द से मे मसवासरेमचंद्रमंद पुनरपकीर्तन प्रचल मथुर्गान श्री प्रभु सगता वैशाख से शुक्ला चतुर्दशी सौरज्येष्ट सतमो दिवस मथुर्गान मथुर्गान प्रचल श्रीमती कृष्णवीरण बहुकता कथय आशाद्यामदर्शने मे रुचिरासि सखी दीनगणाग्रम क्षयिम पश्यन जन्माल्य दत्म सा स्रृक शुष्का जथापि मैं न्यक्ता्रोदय क्व जा स चंद्रो मल्य मान राहु भयात प्रन हंतमेघ से पुनर्दर्शन कदा भवित किंपुनर्दर्शन भवत् बंधो आपराप्रीते कदापिदर्शन मैं न लकता चक्षुर्दय ततच निवेश ततच बारी धारा तछीर्षस्थ तीर्षस्थ मयूरपुक्ष स्वदंनी मीव निवरास निविरास तीघम दृष्टि उद्यतपक्षा नृत्य स्म सखी एस न स्थाती तमालिटपे देह स्थाप्यसी मंगे चम लेख्यम श्रीरामकृष्ण कथयती सहयनरभेद अतः श्रीमती उचे यो योग सामना श्री प्रभु भावावीष्ट सन् एक माथुकीर्तन गान शुनोति कीर्तनकारी गोस्वामी सकलम गायती आगामिनी रविवासरे पुनर एतत गानम पुनर्दक्षिणेशरम परम परिवर्तनी शनिवार पुनर्धर गेहे तत्कर्तनमुष्ठाते